है। इस कारण कर्माधिकारी कर्माधिकारी नियत कन्या उत्पट्य कन्या उत्पट्य करना अनिवार्य है अनिवार्य करना जिनको करना अनिवार्य है ऐसे कर्म तो क्या कैसे हैं नियत कर्म कहते हैं नियत कर्म का क्या है नित्य करना है पंचम में क्या था यज्ञ दान और तब कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए और वो क्या है कॉनलाइन में नाम की वो क्या है करने की मतलब अंताचरण को शुद्ध करने वाले वो पाप का नाश करने वाले हैं और उनको किस प्रकार करने को सखना में कहा आसक्ति और सड़का क्या करते भगवान ने बताया न चतुर्थ में, में, में, में क्या है निश्चय शुरू में चतुर्थ्याग सकता है के विषय में मेरा निश्चय सुनो निश्चय में क्या बताया जाती जा यद्धान सतकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ये पवित्र करने वाले हैं और कैसे है। कर करना है संगम और एक अपना उत्तम मत बताए ना इसी में निश्चित भगवान जैसे मेरा निश्चय किया गया उत्तम मत है अब ये यहाँ पर और भगवान कहते हैं किंतु नित्य कर्मों का त्याग संभव नहीं है मोहा परित्याग मोह से किया गया उसका परित्याग नित्य कर्मों का परित्याग मोह से किया गया नित्य कर्मों का परित्याग तामसाहिता सामक कहा जाता अध्यान है मोह कर्थ किया अज्ञान अज्ञान से किया गया उनका क्या क्या है सामक कहा जाता है अज्ञान है ना तो अज्ञान क्या पावना मनुष्य कहा गया है न मतलब क्या है की परे रहित मनुष्यों के अंताकरण को निर्मल करने वाले से अंताकरण के नाम का जो नियत कर्म है वो अंताकरण को निर्मल करने वाले हैं तो यहाँ मत तो वास्तव में किया गया अज्ञानात मतलब पावनत्व अज्ञानात उनके पावनत्व का ज्ञान न होने के कारण उनका करते हैं जो मौल हो जाए ना जिसको क्या ये अंताकरण को निर्मल करने वाले हैं वो क्या करेगा साक्षात्कार में बाधा क्या है अंतर्रहण की लोग सोचते हैं कि जब जिज्ञासा हो जाए तो कर्मों का त्याग कर देना चाहिए तो। जिज्ञासा हो है तो साक्षात्कार हो जाता है क्या क्यों तो नहीं होता अच्छा कहान दियान अभी नहीं साथ तो खुद पढ़ लिया जाती फिर भी हो जाता है क्या क्यों तो? अंतर्रहण का कमी तो पड़ा हुआ ही है अब कर्मों का त्याग खोज कर को कहीं भाई तो जब तक बी बीसा उत्पन्न हो तब तक कर्म करना चाहिए बीता उत्पन्न हो तो देना चाहिए जब्लिस हो तो हाथ हो जाता है क्या तो कहेंगे भाई इसलिए नहीं हुआ कि साफ सुमर नहीं किया खुद सुबह करने वाले आपको तो मिल जाएंगे हो जाते हैं असुद्धि तो पड़ी हुई है ना तो कर्म नहीं किया इधर की बात में नहीं हो रोक उधर बता सकती है तो को बहुत अच्छी तो मतलब है ना ने ने का होते ही के कारण करता है ना विचार होते हैं लेकिन अभी देखेंगे भगवान क्या कहते हैं लग जाएगा मुँह से मतलब अज्ञान से किया गया उसका परिचार कामक कहा जाता है हो हो। तो है ना हो और ज्ञान में हो परोक तो साक्षात्कार होगा था परो साक्षा नहीं होता बहुत बड़ा हुआ है उसके लिए प्राप्त करना तो तो पड़ती है पर नित्य कर्मो का त्याग सम्भव नहीं नित्य कर्मो का त्याग नित्य कर्मों का त्याग संभव नहीं है क्योंकि अज्ञानी के लिए किस किस विधि माने गए हैं ना पावनत्व पावनत्व कहते हैं हेतु क्योंकि अज्ञानी से हेतु माने गए हैं तो पावनत्व इष्ट है इष्ट क्या है पावनत्व पावनत्व किसका कर्मों का पावनत्व किसका और किसके कर्मों का अर् के कर्मों का माध्यम सुनते अज्ञानी मनुष्य के की अज्ञानी मनुष्य के कर्मों का की इच्छा है विषय क्या है पावनत्व और इसका पावनत्व कर्मों का किसके लिए अज्ञानी का पावनत्व नहीं है ना अज्ञानी के कर्मों का पावनत्व है पावनानी है ना क्योंकि अज्ञानी के कर्मों का पाउनत्व का होगा पावनत्व का क्यूँकी कर्म तो क्योंकि अज्ञानी के लिए कर्म सिद्धि कर के हेतु कर्त अज्ञान अज्ञान यहाँ पर पावनत्व अज्ञान के पावनत्व का ज्ञान न होने के कारण क्या किस कारण से होगा हो जो व्यक्ति जो व्यक्ति समझता है कर्म पावन करने वाले हैं वो क्या करेगा नहीं कर सकता कर्मो के पावनत्व का ज्ञान न होने के कारण नियत कर्म का इतिहास ठीक है अज्ञान किसका अज्ञान देना पावन पावन क्योंकि अज्ञान के कारण किया गया कर्म होगा जाता है नियतम क्या नियत का मतलब क्या है अवश्य कर्तव्य नियत कर्या है क्या नियतम अवश्य कर्तव्य और नियत कर्ज है अवश्य है अवश्य कर्तव्य या अवश्य कर्तव्य को नियत कर् अवश्य कर्तव्य को से और उनका किया जाता है तो या है। ना अवश्य कर्तव्य को नियत रहते हैं और फिर उनका त्याग किया जाता है तो क्या हो गया ये विरुद्ध हो गया विशेषमु हो गया इस कारण मोह के निमित्त किया गया पर तो इत्यासम कहा जाता है मुह क्या तमा मोह काम तुमकान का अध्ययन और यागफल दुख दुख यलेत कायक्लेश भयासा राजगम क्लेश त्यागल लगे सह कृत्वा कृत्वा न न सह पृस्यागम न्यागफल जो आगे तो तो पर है है ना ये तो है ना एक ये विशेषण बन जाएगा अब दूसरी दूसरे पंक्ति में स्पह कृष्पा है ना तो स्पाह के कारण प्रथम पंक्ति में देखना प्रथम पंक्ति में क्रिया के आचरित तो उसका करता यह का, का। है करना पड़ेगा का अध्याय बनना पड़ेगा यह यह जो है बनेगा करता नहीं होगा करता होता नहीं? नहीं होता नी कर्म सुखम एवं क्या कर्म दुख रूची है क्या कर्म दुख रूखी है कर्म दुखम एवं कर्म दुख रूपी है इसी कर ऐसा समझ कर ऐसा समझ करके या व्यक्ति का ध्यान करेंगे कि जो व्यक्ति करेंगे उस कर्म करने पहले कर लिया है ना तत यक्ष उन कर्मों का जो करता है उन कर्मों का जो तत ये तब उन कर्मों का व्यक्त लेख जो किया करता है ना येष दुबारा देखेंगे कर्म दुखमु कर्म दुख रूपी है इसी कर्क है इतनी कर ऐसा समझ कर ऐसा समझ कर यह कर्ता था जो व्यक्ति कार्य क्लेश के भय से तत्मतलब उन कर्मों को जुड़ छोड़ देता है यह सही आया सहकर्थ है वह इसको यह सही है ना मतलब तो कर्मो में छोड़ने वाला वह व्यक्ति तद राज यह राजस त्याग को करते मनुष्य हुआ मनुष्यग को करके प्याग फलम ना त्याग के फल को प्राप्त करते ही त्याग के फल को प्राप्त सीता के फल से जो कर्मों होगा त्याग करते हैं ना प्रातः काल स्नान करना है बहुत ठंड लगेगी स्नान करके भजन करना है बड़ी परेशानी होगी दूर और जाना है शरीर थक जाएगा ये सब क्या जो छोड़ा जाता है ना घर में तो वो कैसा क्या है तो धर्म के पालन करने में जो कट जो है के काम करना थोड़ा सा स्नान करना है तो मूल करना है तो देर में नहीं सभी को कट बोलो बच्चे तो काय भय से वो छोड़ा जाता है ना घर में दुख करके वो राजस्त से आ जाए देखेंगे स्टार के राजम्प राज करके ना कलम प्याग कलम लगे फल को प्राप्त करता ही नहीं संस ले लियो तो ये भी अच्छा नहीं है नीति है अंताधर पूर्ण हो जाए हो जाए यह सब करने चाहिए राजस्व्याग को कर राजस्व रजियो निर्वृय से सम्पन्न होने वाले राजस्थान से सम्पन्न होने वाला त्याग न एव त्याग फलम वो त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है भाग्यकार ने त्याग फलम करके क्या किया है सर्वकर्म त्याग फलम ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म त्याग फलमोक्ष ज्ञान पूर्वक सभी कर्मो से त्याग का फल मोक्ष या ज्ञान पूर्वकर्म मोक्ष नामक ज्ञान पूर्वक सभी कर्मों के त्याग के फल को प्राप्त नहीं है ना? क्या ज्ञान पूर्वक मोक्ष नामक क्या है फल मोक्ष नामक क्या है किसका फल ज्ञान सर्वकर्म त्याग का फल और सर्वकर्म त्याग कहता है ज्ञानपूर्वक वह मोक्ष नामक ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म से त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है देना यहाँ पर भगवान ने इतना ही कहा है कि त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है यहाँ तो सर्वकर्म त्याग लाया है ना तो अभी अंतर से जो तो श्लोक आ रहे हैं वहाँ ही ऐसा श्लोक से कहीं ऐसा अर्थ निकल रहा है सर्वकर्म क्या कहीं भगवान के श्लोकों का निकलता है क्या गीता के श्लोक से कोई अर्थ निकला हुँ? सर्वकर्म प्याज निकला अब यद्या देखेंगे नोम श्लोक कार्यमे अर्जुन संयम चर्चा फलम से मता है कौन सा प्याग शास्त्री कहा है? जो आसक्ति और फल को छू कर किया जाता है तो प्रासंगिक है श्लोक को मिला करके देखेंगे नई प्याग मतलब एक है ना उसके फल को प्राप्त नहीं करता है प्रासंगिक कौन मैं जो नोम श्लोक में कहा है भगवान के पसंद को भी आप मिलाएंगे श्लोक को श्लोक से मिलाएंगे तो यहाँ पर त्याग क्या है संगम तेज को फलन तेज आपका जो त्याग है वो सात है इसकी ही फल की बात है यदि को आप देखेंगे टीकाकार जो कह रहा है तो देखना चाहिए वो गूस में गिर है कि नहीं, नहीं सीताकार तो घूस में नहीं बीच सब सब अपने अपने ढंग करते हैं तो ऐसा घूम थोड़ा ध्यान दिखना चाहिए रामचंदल जी महाराज कहते थे भाष्यकार को कहते हैं अच्छी बात तो खुद देखो रहा त्यागी शब्द आया ना यहाँ त्यागी कौन है सब कुछ मेधावी छिन्न संघया ये है ना ये भाग्य यहाँ का देख सकते हैं प्रासिक त्यागी मिलेगा आपको भाषा में यहाँ त्यागी क्या करते हैं या कर्मान या कर्मन संयम चक्ता नित्य कर्मानु वो कर कर्म में आ सकती है।, है, है और उसके फल को छोड़कर नित्य कर्मो का अनुष्ठान करने वाला वो क्या हैं ना प्रासिक नहीं है कह रहे हैं ना अच्छा और देखो वही सत्तो समाविष्ट है ना श्लोक में और वही में और वही छिन्न संसद है छिन्न संसद और आज के बाद अनाध्याय है ये विचार करिएगा कि ये सरोपर व्यान्यास जो आ रहा है ना बार बार ये गीता के लोग निकलता है या नहीं लोकमान तिलक रामाज को कहते हैं कर्मग्रही व्यक्ति है और संकर ज्ञान पूरा ज्ञान छोटे ज्ञान मैंने लिखा है लोकमान दोनों के लिए वो बोलते है। हैं कि में शुक्र रहते हैं सर्माग्रही व्यक्ति कर्मो में ज्यादा आग्रह है और तिलक को संकर को कहते हैं ज्ञान वाला व्यक्ति दोनों को ऐसा देखते हो लेकिन दोनों ही बहुत तो महत्वपूर्ण दीद है शंकर जी महत्वपूर्ण है रामारुष जी महत्वपूर्ण है और सब जो गीता की विविध भी अच्छाएँ हैं थोड़ा उसमें देख के देखना चाहिए अब जैसे अपना तो शंकर से पढ़ा रहे हैं वही हमारा लिए रहे पर हम निर्देश दिए देते हैं कि थोड़ा व्यापक बुद्धि होना चाहिए व्यापक ज्ञान अर्जित करना चाहिए इसलिए एक ही आचाद का भाष्य पढ़ करके तृप्त नहीं होना दूसरे आचादि भी संस्कृत पढ़ना चाहिए और गीता का वेसद अध्ययन करना हो तो उस चिंतन होना चाहिए है सबका तो सभी जो है ना अपने धूप किया हैत्विका तो पुनः सात्विका क्या जाता है सातविक त्याग का प्रथम त्यागो पुरुषा मंत्रता है ना तीन प्रकार का त्याग कहा जाता है ना तो उसने प्रथम त्याग कियात्विका क्या जाता है पुनः सात्विक त्याग क्या है रेतु नियतम कर्मत अर्जुन संयम तक फल सेग इति कार्य अर्जुन कर्म कार्यम अर्जुन हे अर्जुन कर्म कार्यम यम संगम चल्वा क्यों चल त्य्वा क अच्छा देखो अर्जुन कार्यमय या ऐसा लगाना अर्जुन कर्म कार्य अर्जुन कर्म कार्यम कर अर्जुन कर्म कार्यमय हे अर्जुन कर्म करना ही चाहिए क्या हे अर्जुन कर्म करना ही चाहिए अर्जुन कर्म, कर्म कार्यमय हे अर्जुन कर्म करना ही चाहिए इसी तरह इस भाव से किसी का क्या है इस भाव से इस भाव से कि जो नियत नियत नियत किया गया जो कर्म नियत किया गया जो कर्म का नियत लेकर वही कर् लेना की नियत किया गया इसीकत इस, इस भाव से नियत किया गया जो कर्मित जो कर्म संयम क्या फलम चुका आसक्ति और फल को छोड़कर किया जाता है कैसे किया जाता है आशक्ति और फल को छोड़कर या ऐसे देखना हे अर्जुन कर्म कार्य में कर्म करना ही चाहिए इसलिए क्या इस विचार से संयम क्या फलम तत्वा आसक्ति और फल को छोड़कर नियतम क्रिय कि जो नियत करने किया जाता है जो नित्य कर्म किया जाता है सात्याग का साविकों बताया हुआ त्याग साक्षिक माना गया है तो यहाँ त्याग किसका है कर्म का त्याग है या आसक्ति और फल का त्याग है <laughs> तो आसक्ति और धल के त्याग को भगवान ने साक्षिक किया दोबारा देखेंगे अर्जुन कर्म कार्या में कर्म करना ही चाहिए इसी करके इस विचार से जल नियतम की जो नियत किया गया कर्म आसक्ति और फल को छोड़ किया जाता है वह त्याग शास्त्री जाता है ध्यान देंगे सप्तम में जो है ना तामस परित्याग है और आठ में क्या है राजस त्याग है तो ये कर्मी है। के परित्याग में और शास्त्रीय त्याग में कर्म के त्याग को भगवान ने नहीं कहा बल्कि क्या फल और आसक्ति ये ध्यान देने कार्यम करके कर। वो कर्तव्यमी अर्जुन अब लगाएंगे तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कहा कि आसक्ति सा छोड़ करके ना तो वास्तविकार बताते हैं नित्यानाम कर्मणाम फलव भगवत वचनम प्रमाणम वोश्याम नित्य कर्मों के फल होने में नित्य कर्मो का फल होने में भगवान के बच्चनों को प्रमाण कर चुके हैं नित्य कर्मो का फल होने में भगवान के बच्चनों को प्रमाण कर चुके हैं ध्यान में वास्तव में कहाँ पर दो जगह इस अध्याय में बात आई है कि... गीण गीण। पर पर समझाए थे कहा कहा था हमारी में अन्य <स्थाँगा> वर्णसी जो बताया था ना ये नौ नित्याम फलवत्तों से उत्पादित है नित्य कर्मों की नित्य कर्मों की फलवत्ता का प्रतिपादन किया गया है किस प्रकार चित्रकार यज्ञ उदानी इत्यादि यज्ञ उदान पावना मनीषना इस वचन के द्वारा नित्य कर्मों की फलवत्ता का प्रतिपादन किया गया है ये श्लोक कौन सा था क्या है शुद्धि के हितु है ना वही हो गया की नित्य कर्मो के फलवत्व में भगवान के वचनों को प्रमाण कर चुके हैं कौन सा श्लोक है इसे अब देखना ये होंगे की मुख्य करने का नहीं, नहीं, नहीं मानता है, है नहीं तो अथवा यद्यपिन ना तो सुन लेते यद्यपि नित्य कर्मो का फल नहीं सुना जाता जैसे हर हाँ संज्ञान उठाती हर हाथ संद्योपासन करना चाहिए संद्योपासन नित्य कर्म है ना पर संजोपासन विधायक वाक्य फल नहीं सुना जाता जो फल मानते हैं वो तो फल मानते ही है लेकिन मतलब विधायक वाक्य में फल का श्रमण नहीं है जैसे ज्योतिषो में ज्योतिषो में हाँ तो यहाँ जो है ना ये विधायक वाक्य में फल सुना गया है वैसे तो नित्य कर्मों के को वास्तव में फल सुना नहीं गया है जो नित्य कर्मों का फल मानते हैं उनका ये कहना है कि काम में कर्मों में फल इसलिए सुना जाता है क्योंकि उस फल की कामना होने पर का ही उस कर्म को करना है है ना तो नित्य कर्म के वास्तव में फल इसलिए नहीं सुना जाता है कि वैसे कोई कामना न होने पर भी उनको करना ही ठीक है थी? अब देखेंगे अथवा यद्यपि अथवा पक्ष बता रहे हैं यद्यपि नित्य कर्म फलम नित्य कर्म का फल सुनाई नहीं देता है नित्य कर्म का फल सुना नहीं जाता तथा फिर भी निश्चन कर्म कृतम कृतम निश कर्म किया गया नित्य कर्म किया गया अंताकरण से संस्कार फल को करता है मतलब अंताकरण की शुद्धि फल को करता है कि फल को करता है अंताकरण की शुद्धि उस फल को करता है कि वह आत्मना प्रत्युवा परिहारण कर फलन करोगी करवा तो आत्मना नीचे है आत्मना अंताकरण कर के पर करता है है ना के पाप निवृति रूप फल करता है उनकी लग्धि तथा नित्य कर आत्मसंस्कार फलन करोटी मतलब अंतरकरण की शुद्धि रूप फल को करता है अथवा आत्मा प्रत्यु परिहार करता है इसी कल्पना करता, करता ही है ऐसा हो कल्पना होने पर तम कल्पनावार व्यवस्था होने पर फलम चक्वा इसी यानी तमाम कल्पनावार थी की फलम चक् इसके द्वारा उस कल्पना का भी निवारण करते हैं उस कल्पना का भी निवारण करते हैं तो इस भाई देखो वास्तविक के कथन का तात्पर्य है कि जो नित्य कर्मो का करना है ना तो यदि ऐसी कामना ले, ले कर किया जाएगा कि हमारी अंतरण की शुद्धि हो जाएगी तो यदि शीघ्र शुद्धि नहीं हुई तो मन में आ जाएगा तो हम फल नहीं मिल रहा है इसलिए कहते हूँ फल की न करते हुए बस तो ये तात्पर्य हल तो उनका है फल से भी करते फल तो मिलेगा अतः संगम चक्का फलम क्या इसी साधु उत्तम हटा कर तो इसलिए संगम चाहिए साधु का इच्छा न करते हुए करो वो तो मिलना ही है पर उसकी इच्छा छोड़कर करो अब ध्यान देना क्या त्याग वह त्याग कौन नित कर्मों में आसक्ति और फलका पर क्या नित्य कर्मो में आसक्ति और फल का पर आसक्ति का परित्याग कितने कर्मों में हल्का फल का परित्याग करते समीक्षा का परिचार शास्त्री का संपन्न होने वाला मता मता माना जाता है यहाँ पर जो है ऐसी शंका उठाई गई की प्रसंग चल रहा है तीन प्रकार के कर्म त्याग का चतुर्थलोक में है ना त्यागोवी पुरुषा तीन प्रकार के कर्म त्याग का प्रसंग है और यहाँ पर सप्तम श्लोक ने क्या है नीचा से तो संब के मोहवाद का परिख्यागत किसका है मोह से किया गया कर्मोह का त्याग क्या है तामस्याद तो तामस्याग कर्मो का, का, तो का, का, का ही क्या गए इसी प्रकार कर्म दुख देने वाले हैं ऐसा समझ कर किया गया कर्म त्याग है राजस्याग तो राजस्व भी कर्म त्याग तामस त्याग भी क्या है कर्म क्या गए पर तात्विक्याग तो कर्म त्याग नहीं है ना हाँ तो यही शंका उठाई गयी उठाई गई कि उसी प्रकार का कहना है जैसे कोई कहे तो तो कि तीन ब्राह्मण तीन ब्राह्मण आए तीन ब्राह्मण और दो ब्राह्मण पहले कहा जाए तीन ब्राह्मण आए फिर कहा जाए कि दो ब्राह्मण आया और एक क्षत्रिय आया तो पूर्व उत्तर वाक्यों की संगति हुई प्रथम वाक्य है तीन ब्राह्मण आए उत्तर वाक्य है दो ब्राह्मण आए एक क्षत्रिय आया संगति नहीं है तो वही जो है तीन प्रकार का कर्म त्याग कहा है और फिर यहाँ पर दो प्रकार के कर्म अख्यास बताया और तीसरा क्या बताया हल्की इत्यागक्ति कांगति हुई वही शंका यहाँ पर लगाई है ये पूर्व पक्ष आया ननु फिर विराकरों पर इत्यागार संयास यहाँ पर लगाना ननुचा ननुचा शब्द जो है संदेह का सूचक है शंका का सूचक है फिर विराकरण पर इत्यागार संयास तीन प्रकार का कर्म परित्याग संन्यासा तीन प्रकार का कर्म परिच्याग संन्यास है ऐसा प्रकरण है ऐसा प्रकरण ये कहाँ पर है त्यागोहीग्रह ऐसा ही प्रकरण है ना नहाँ राज उगता त्यागा वहाँ पर सामा को राजग कहा गया तमसा का राजता त्याग उगता वहाँ पर सामा को राजग कहा गया वाई भू यहाँ पर संघ फलत क्या तो इतना यहाँ पर संगल के तो तो त्याग को पृथ्वी कहा जाता है तो यहाँ पर मतलब यहाँ कर्म त्याग देना चाहिए तो यहाँ पर आसक्ति और थल के त्याग को तृतीय कर्म त्याग रूप से कैसे कहा जाता है तृथ्वी हाँ ये समझिए यहाँ दृष्टान्त देखते हैं जैसे तीन ब्राह्मण आए तीन ब्राह्मण आए दोंग दो वे तक्त दो दो दो छोड़ने वाले ब्राह्मण है दो से क्या लेना है जो तो छत्री आगे लिख दिया ना इसमें दो से दो ब्राह्मणों लेना है जैसे तीन ब्राह्मण आए तत्रकार सड़ंग विद वेद के छ अंगों को जानने वाले हैं और तीसरा अश्विम तीसरा है जैसे ये जैसे या कथन पूर्वोत्तर विरुद्ध है कलवत उसी प्रकार से ऊपर का कथन भी पूर्वोत्तर विरुद्ध करेंगे है ना पूर्वोत्तर विरुद्ध हो गया ना पूर्व में है त्याग हो गयी संप्रति त्याग से वहाँ सर्ग त्यागित है और बाद में फिर यहाँ का जो आशक्तिग विरुद्ध हो गया या है यह पूर्व पक्ष है यहाँ उत्तर पक्ष आधा एक दोषाना या दोस्त नहीं है क्यों दोष नहीं है सामान्य क्योंकि त्याग की समानता से स्तृति के लिए कहा गया है की समानता सेना राजस्थ ये दोनों कर्म क्या देना तो ये दोनों क्या हुए और तीसरा क्या है आसक्ति और हल्का तो ध्यान देना राजस्याग तामस्याग राजस्याग ये एक में रखिए क्या हो राजस्थान हो फ्याग और राजस्याग मतलब तामकर्मो का त्याग और राजस्कर्मो का त्याग त्याग त्याग वो भी क्या है और आसक्ति और फल का त्याग भी क्या है कर्मो का त्याग राजस्व कर्मो का त्याग तो क्या ही है किसानों तो राजस्व कर्मो का ख्याग क्या है क्या आसक्ति और फल का ख्याग क्या है क्या तो क्या की समानता हो गई ना mm. तो कहते हैं समानता से स्थिति के लिए कहा गया है और फल की स्थिति के लिए कहा गया आशक्ति और फल प्याज की आसक्ति और फल प्याज स्थिति के लिए उसको नंबर पर रख दिया है कर्म में आसक्ति फल में आसक्ति नहीं कर्म में आशक्ति क्या बोले कर्म फल में आशक्ति कर्म में ये धन है ना संगम से फलन चाहिए संग और फल को अलग अलग कहा है ना को अलग अलग कहा है तो संग किसमें कर्म है और फल किसका कर्म है ना कर्म में के फल को सोनता प्रसन्न रहता को फल आशक्ति नहीं होना चाहिए बात ठीक है की प्रसंगिक तो देखना यह दोष नहीं है क्योंकि प्याज की समानता से इस छुट्टी के लिए कहा गया है प्रशंसा के लिए कहा गया है किसी प्रशंसा की आशक्ति और फल के प्याज को पूजा किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा या ऐसा समझ लेना प्याज की समानता के कारण आशक्ति और फल प्याज की छुट्टी गई ये ठीक रहेगा मतलब त्याग की समानता के कारण आसक्ति और फल के त्याग की के लिए आ ठीक है आसक्ति और फल के त्याग की के भाषिकार कहा गया है इसको वास्तविक हैं अर्थ ही कर्म संन्यास से फलाभि संधि त्यागत सामान्य कर्मी संन्यास है तो कर्म संन्यास से दो प्रकार का कर्म संन्यास लेना तामस और हराज कर्मसन्यास में मतलब सा नहीं तामस और राजस तामस और राजस कर्म संन्यास में तथा फलाभिसंधि क्या गे तो यहाँ पर फल और आसक्ति का क्या है प्रसंगानुसार अभिसंधी करके आसक्ति कर सकते हैं वैसे का है तो फलाभिस होगा है ना लेकिन प्रसंगानुसार यहाँ पर अभिसंधी कर आसक्ति करना अच्छा रहेगा की फल और आसक्ति का क्या है कर्म संन्यास सन्यास है कर्म संन्यास और कर्म संन्यास लेना है सामाशोर राजस्व सामाशोर राजस कर्म संन्यास में तथा फल और आसक्ति के त्याग में त्यागत कितनी समानता है त्यागत्व की समानता है क्यूँकी राजस और राजस त्याग में जैसे तो है वही क्या है फल और, राजस। था और आसक्ति के त्याग में भी क्या है तो है तो त्यागत की समानता होगी समझी लगी क्योंकि राजस्व और आस में समानता द्यागत है कल वास्तविक और त्याग सब बेकार कल आया था ना, और, तो था ना में? और ये भी बताया था क्षति का समय उसके यहाँ पर प्रसंग तो नहीं रहे क्यूँकी वो मुँह से अथवा दुख से कर्मो का त्याग नहीं करता छोटो ज्ञान होने के कारण थोड़ा तो चिंता उनसे लग जाएगी अब देखना सत्र राजस्थान सत्व ने कर्म त्याग या कर्म फला त्याग तत्वी तत्व निश्चितों मतकार राजस काम सत्व है न कि राजस्व और तामस होने के कारण है राजस और तामस होने के कारण राजस और तामस कर्म त्यागी की निंदा थे पंक्ति लगाएंगे राजस और तामस होने के कारण राजस क्या है राजस कर्म का त्याग और तामस क्या है तामस कर्म का त्याग लगी पंक्ति लगे वैसे राजस और तामस होने के कारण राजस और तमस कर्म त्यागी के द्वारा राजस और तामस कर्म त्याग की निला के द्वारा कर्म के फल तथा आसक्ति का त्याग सात्विक होने के कारण प्रशंसनीय होता कर्म के फल और आसक्ति का त्याग सात्विक होने के कारण प्रसन्नता नहीं होता है या स्थिति के योग होता है द्वारा सा त्यागत होता इस प्रकार कर्म के फल और आपत्ति का त्याग सात्विक होने के कारण प्रशंसनीय होता है या स्थिति की योग होता है लगन क्योंकि स्थिति अब देखेंगे अनुसार जो है ना वो त्याग और उसका क्या फल क्या और आसक्ति क्या रखा ना इसे अभिसंधी कर आसक्ति कर दिया है या तू अभिता संगम व्यक्त हुआ यहाँ संग शब्द अलग आ गया ना वो तो फल और अभिसंधी शब्द था और यहाँ संग अलग आया और फलाभि संधि अलग आया तो संघ तर्क होगा आसक्ति और फलाभि संधि कर जो अभिवासी आने वाला है ठीक है यहाँ संगम संघ शब्द अलग आ गया और फलाभिंधि अलग आ गया तो फलाभि संधिकर या किंतु जो, छोड़ जिन्द… जो को छोड़कर संगम क्या फलाभिंगीन तत्व ऐसा करेंगे संगम क्या किंतु कर्माधिकारी कर्माधिकारी आपत्ति और फले को छोड़कर नित्य कर्मों को करता है सत्यकार से उसके सत्यकर् उसका उसका क्या अंतरकरण है न उसका फल में राहदाजी होने के कारण उसका फल में राग आदि उसका फल में, में, में, में, में, में, में राग आदि दोषो के कारण उसका फल में राग आदि दोषो से दूषित न किया हुआ राग आदि के द्वारा या फल में राग आदि दोषो के द्वारा फल में रंग क्या है दोष उसका फल में राग आदि दोष के द्वारा या फलाशक्ति आदि दोष के द्वारा दूषित न किया हुआ अंताकरण किसका अंताकरण घोषित नहीं होता है जो नित्य कर्म को करता है उसका अंताकरण घोषित होगा अंताकरण दूषित कैसे होता है घर में आसक्ति से तो फल में आसक्ति जो छोड़ चुका तो अंताकरण दूषित होगा बहुत परेशानी हो जाती है फल नहीं मिलता है कहीं इतना कुछ नहीं मिला उसको थलाशक्ति आदि दोष के द्वारा दोषित हुआ अंताकरण या नोषित ना अंताकरण नित्य कर्मों के द्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है नित्य कर्मों के द्वारा संस्कृत होकर या नित्य कर्मों के द्वारा संस्कार युक्त होकर विशुद्ध हो जाता है एक क्या छुट गया लगाई द्वारा तीन कर्माधिकारी संगम या फला तत्व आसक्ति और फल छा को छोड़ कर करने कर्म करोग नित्य कर्म करता है को है और उसका उसका क्या अंतरकरण और उसका फल में दोष के द्वारा जोशी हुआ अंतरकरण नित्य कर्म के द्वारा संस्थान होकर हो जाता है आगे देखेंगे विशुभ करते शुभ भ्रम का क्या प्रसन्न क्या अंतकरण अंताकरण प्रसन्न मतलब जिसे चिंतन के कारण अंताकरण क्या होता है बना है, बना रहता रहता है तो है ना निर्मलकरण का निर्मल अंताकरण निर्मल अंताकरण आत्मा का अनुसंधान करने में समर्थ होता है या आत्मा का विचार करने में समर्थ होता है निर्मल अंताकरण आत्मा का अनुसंधान करने में समर्थ होता है अनुसंधान है जिसकी जोड़ान न हो अच्छा आगे देख लेंगे क्या है की बच्चा है आप सुख वही आत्मानी सकते निर्मल अंतर आत्मा का अनुसंधान करने में समर्थ तो होता है अब में देखेंगे नित्य कर्मानुष्ठ नित्य कर्मानुष्ठ एक पर है लेना में गीता अनुष्ठान ऐसा कर दिया ना अनुष्ठान अवलेखना की नित्य कर्मानुष्ठ अंताकरणस्त तत्व ऐसा नित्य कर्म अनुष्ठान विशुद्ध अंतरण से आत्मज्ञाना तत्व नित्य कर्म के अनुष्ठान से निर्मल हुए अंतरण वाला आत्मज्ञान के अभिमुख तत्व का अर्थ है उस नाटक का नित्य कर्म के अनुष्ठान से क्या हुआ विशुद्ध दंताकरण वाला हो गया ना? है ना विशुद्ध विशुद्ध वाला, और वाले को आत्मज्ञान में देरी है क्या तो आत्मज्ञान का मुख कहा है कि आत्मज्ञान के लिए अभिमुख के लिए संज्ञान है आत्मज्ञान के लिए अभिमुक्त कर्म के अनुष्ठान ऐसी अंताकरण वाले आत्मज्ञान के आत्मज्ञान के लिए अभिमुख है उस व्यक्ति का उस व्यक्ति की क्रम से क्रम से जिस प्रकार होती है तब ये हरकत है आत्मज्ञान निष्ठा से क्या है ऐसे व्यक्ति की क्रम से जिस प्रकार आत्मज्ञान निष्ठा होती है तब्यम वो होना चाहिए दोबारा देखना निर्मल अंतकरण वाला व्यक्ति आत्मा का विचार करने में आत्मा का अनुसमान करने में समर्थ होता है अतः ना अतः इसलिए विशुद्धा अंतरण से आत्मज्ञान आप विशुद्ध अंताक्रम वाले आते व्यक्ति तो का उसे तो उस व्यक्ति का तो या उस व्यक्ति की क्रम तो से जिस प्रकार निष्ठा होती है सब वक्तव्य उसे करना चाहिए प्रेम है ना कहना चाहिए उसको कहना चाहिए इस पर कहते हैं ये na conosco no nosso trabalho com a galera com a galera